रेडियो टेक्नोलॉजी और मीडिया किस तरह से काम करता है उस विषय पर हम लोग थोड़ा सा बातें उनसे करेंगे आप सभी की तरफ से यशवंत पाटिल और सोमनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सबसे पहला मैं हमारे यशवंत पाटिल जी से शुरू करते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए ओम शांति नाम यशवंत है और मधुबन के स्टेशन हेड हूँ और भी इंडिया में काफ़ी रेडियो स्टेशन लगाने का जो विजन रखते हैं थैंक यू बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए आप सोच रहे हैं एक बहुत ही अच्छा रेडियो मधुबन के आप हेड है और रेडियो मधुबन अब सात साल पूरा कर रहा है और टॉप ट्वेंटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में उनका नाम है और इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत किया है और रेडियो मधुबन में जो भी अवार्ड्स या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप देखते हैं समझते हैं और उन चीज़ों को किस तरह से पेपर वर्क होना चाहिए उसके लिए आप काफ़ी अटेंशन देते हैं जिसकी वजह से ये रेडियो स्टेशन बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है और आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे तो एक सवाल मेरा ये है आज के लिए कि रेडियो हम लोग रन करते हैं रेडियो समझो किसी ने भी रन किया आप भी रन कर रहे हैं उसमें टेक्निकल चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो कौन कौन से हैं उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए आप नोट कर सकते हैं रेडियो में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए हो वो माइक और माइक में भी यूनिडायरेक्शनल माइक होना चाहिए क्योंकि आजू बाजू की आवाज़ नहीं लेना चाहिए जो आजू बाजू की आवाज़ लेता है उसको ओमनी बोलते हैं और इसमें यूनी और कॉर्डिड माइक लेना है क्योंकि सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए और उसके ऊपर होम होना चाहिए नहीं तो हमारा जो हवा जो बोलते समय जो निकलती है फुर फुर फुर फुर वो आएगा तो सुनने वालों को एकदम खराब लगेगा तो ये सबसे बड़ा अटेंशन रखना है थोड़ा उसमें अच्छा क्वालिटी लेने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट अच्छा करना पड़ता है फिर उसके बाद आएगा मिक्सर तो मिक्सर में साउंड मिक्सर तो मिक्सर में the, uh, बहुत क्वालिटी होती है एनोलॉग मिक्सर डिजिटल मिक्सर फिर डिजिटल में भी स्टीरियो दोनों में भी स्टीरियो आ गया है क्योंकि आजकल एफएम uh, की क्वालिटी जो है वो स्टीरियो के कारण डिमांड उसका अच्छा हो गया है तो स्टीरियो मिक्सर हमेशा लेने का तो इसमें यामा कंपनी का भी है साउंड का है स्टूडियो मास्टर है ये तीन कंपनियां अच्छी हैं तो इसका मिक्सर आप ले सकते हैं आठ चैनल का तो अच्छा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने का पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको उसमें एक फोन इन इनबिल्ट मिक्सर आता है तो फोन का क्या है जैसे आपने आज लाइव शो देखा चार से पाँच रमेश भाई का तो आप सभी ने इंजॉय किया ना तो रेडियो माना फ़ोन इन जैसे उषा दीदी ने भी बताया कि उनको सबसे अच्छा प्रोग्राम लगता था फ़ोन इन वाला तो उससे क्या होता है तुरंत आपको खुशी मिलती है और उसका रिज़ल्ट तुरंत मिलता है तो इसलिए फ़ोन इन वाला मिक्सर लेंगे तो भी अच्छा है नहीं तो फ़ोन इन के लिए अलग इक्विपमेंट लगाना पड़ता है फिर उसके इन आउट कनेक्शन जोड़ना पड़ता है तो मिक्सर होने के बाद आपको एक अच्छा सा कॉम्प्यूटर चाहिए क्योंकि कंप्यूटर भी ऐसी क्वालिटी चाहिए जो आपका 12 घंटे 16 घंटे या 24 फोर आवर्स रन कर सके तो उसको एंट्री लेवल सर्वर बोलते हैं तो सर्वर जैसा नहीं है लेकिन सर्वर थोड़ा महंगा आता है तो एंट्री लेवल का लेंगे तो वो आपको 24 घंटा रन करेगा उसका जो कूलिंग है वो आपका ठीक रहेगा नहीं तो हैंग होता रहेगा फिर तो हैंग हो गया तो आपका रेडियो स्टेशन चलते चलते बंद हो गया फिर आप लिसनर को क्या बोलेंगे अरे मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया अभी आप सुनो रुको <laughs> तो सबसे अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए दो कंप्यूटर होते हैं एक तो आपका जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में एक तो खरीद सकते हैं दूसरा फ्री में भी आता है तो खरीदने वालों में फैसिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि आपको कम्यूनिटी रेडियो शुरू करेंगे तो कम्युनिटी रेडियो में आपको एडवरटाइज भी आगे मिलती जाएगी क्योंकि कम्युनिटी में फाइव मिनट्स पर आवर आपको एडवरटाइज का स्कोप है गवर्नमेंट ने लॉक किया है और उस कमर्शियल रेडियो जो आप मिर्ची सुनते हैं उनको कोई लिमिट नहीं है वो कितना भी एडवरटाइजमेंट दे सकते हैं तो जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर आता है ऑटोमेशन तो सॉफ्टवेयर उसका नाम है झाजलर आप गूगल में डालेंगे तो मिल जाएगा रेडियो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको तो वो आप ले सकते हैं खरीदना हो तो लेकिन फ्री में भी उससे इक्विवेलेंट आता है झारा तो झारा सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करो और उसमें प्रैक्टिस करते रहो झारा सॉफ्टवेयर जो है उसमें आपको शेडुलिंग कैसे करना है वो फिर आपको सिखाएंगे जिसको इंटरेस्ट हों तो आपको डायरेक्ट मधुबन में आके फिर उसकी एक हफ्ते की ट्रेनिंग होती है क्योंकि उसमें आपको लिंक फिर उसका अलग अलग सेट करना पड़ता है गाना फिर उसके बाद प्रमोज फिर जिंगल फिर वो एडवर्टाइजमेंट अद्वर्टाइज्में। उसका थोड़ा एक हफ्ते का काफ़ी ट्रेनिंग है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो एक ट्रेनिंग फिर हम आपको पर्सनली देंगे झारा सॉफ्टवेयर लेकिन आप थोड़ा सीख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके तो वो एक सॉफ्टवेयर आपको लगेगा तो आपके हो गए चार पाँच हो गए और उसके लिए फिर सबसे मेन है यू पी सिस्टम क्योंकि आजकल इंडिया में कहीं पे भी बिजली जो है स्टेबल। वो स्टेबल नहीं कभी भी आती जाती है तो एक यूपीएस अच्छा क्वालिटी का आपको लगेगा आप ऑर्डनरी लेंगे तो जैसे बिजली गई तो ट्र ऐसे साउंड आएगा क्योंकि वो साइन वेव नहीं होता है प्योर साइन वेव नहीं होता है वो स्क्वायर वेव होता है तो उसमें फिर आपकी हमिंग शुरू हो जाएगी तो इसलिए अच्छा क्वालिटी का ए का यू ले सकते हैं ए ये है आपको न यूपीएस की बहुत जरूरत है फिर उसके बाद इसमें फिल्टर्स बहुत आते हैं लेकिन अभी फिर आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो इसमें होता है एक इक्विलाइजर इक्विलाइजर और उसको बोलते हैं इक्विलाइजर एक, एक अच्छी कंपनी है जिसमें साउंड लेवल आ, मैजिक लेवल मैजिक एक कंपनी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं तो उसमें क्या होगा जैसे आप अभी बोल रहे हैं और तुरंत गाना लगा दिया तो गाने की वॉइस क्या होता है बहुत बढ़ जाता है और आप जो बोलते हैं तो लो होता है तो लिस्नर को क्या करना पड़ता है वॉल्यूम पे हाथ ही रखना पड़ता है जैसे आ, गाना आवाया तो वॉल्यूम कम कर दिया फिर अभी जैसे सोमनाथ भाई बोल रहे हैं तो फिर वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा उसमें आवाज़ ठीक नहीं आ रही है तो लेवल मैजिक एक आता है वो एक सॉफ्टवेयर एक मशीन ले सकते हैं लेकिन उसकी इतनी अभी ज़रूरत नहीं है आप माइक से अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं कि अच्छी तरह से बोलना है आपको क्लियरली तो ये एक मिनिमम इक्विपमेंट आपको स्टूडियो में हो गया तो स्टूडियो के बाद आप बाहर जाएंगे तो ट्रांसमीटर आएगा तो ट्रांसमीटर के आ, फिर ट्रांसमीटर के पहले एक आता है उसके एकदम साथ में लगाना पड़ता है उसका है ऑडियो प्रोसेसर नोट कर लिए तो ऑडियो प्रोसेसर क्या करता है ऑडियो को बूस्ट कर देता है क्योंकि जो डिस्टेंस होता है आपका स्टूडियो से लेकर ट्रांसमीटर तक का उसमें लॉस हो जाता है तो लॉस को वो बूस्ट कर देता है क्योंकि फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन क्या है मालूम है आपको जो टेक्निकल होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन क्या होता है ऑडियो को ऑडियो का जो एम्पलीट्यूड होता है छोटा मोटा छोटा मोटा एम्पलीट्यूड तो को फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट कर देता है वो फ्रीकवेंसी कम ज्यादा कम ज्यादा करके तो एम्पलीट्यूड सेम हो जाता है उसमें फ्रिक्वेंसी वेरी करवाता है वो तो इसलिए आपको ऑडियो अच्छा होगा तो उसका बैंडब्रिड तो अच्छी जाएगी तो ये बैंडब्रिट का बहुत ये होता है जैसे आपकी नाइन्टी है तो नाइन्टी की बैंडब्रिट स्ट्रांग जाएगी तो आपको अच्छा सिग्नल मिलेगा रेडियो पर तो स्ट्रांग सिग्नल के लिए ऑडियो प्रोसेसर एक लगाना पड़ता है ये ट्रांसमीटर दो कंपनी के आते हैं एक गवर्नमेंट ही बनाती है ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री और एक है वेबल वो भी वेस्ट बंगाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वो तो वेबल का भी है और दूसरे फॉरेन के हैं लेकिन ये क्या है फॉरेन में फिर रिपेयरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है <laughs> ख़राब हो गया तो उसको ठीक करने में इंजीनियर्स को ढूँढो फिर पार्ट्स मंगवाओ यू से तो ये दो कंपनियों का अच्छा है तो आप उसमें ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसमीटर के बाद क्या आएगा? आप बताओ हा टावर हाँ। तो ही है टावर लगाओ पाइप लगाओ कुछ भी लगाओ लेकिन उसके बाद आएगा एंटीना जैसे आपकी मर्सडीज कार है समझो मर्सडीज कार कितनी की आती है 50 लाख से ऊपर लेकिन उसको टायर नहीं होगा तो चलेगी क्या वो तो एंटीना है उसके टायर व्हील कितनी भी अच्छी कार हो कितना अच्छा स्टूडियो हो कितने अच्छे बोलने वाले हो लेकिन जब वो उसका टायर ही नहीं है या उसका एंटीना ही नहीं तो हवा में फ्रिक्वेंसी कहाँ से जाएगी फिर और फ्रिक्वेंसी जाने के लिए उसका गेन होता है ताकि उसका रेंज अच्छी तरह से मिल जाए जैसे आपने यहाँ से 50 वाट भेजा तो थ्री डी बी होता है सिक्स डी बी होता है एंटीना का मना उसको मल्टीप्लाई कर देता है तो जैसे आप फिफ्टी वाट भेजा तो एवरी 3 डीबी डबल होता है जो टेक्निकल होंगे उनको पता चलेगा तो 50 वाट भेजा तो आपको बाहर कितना मिलेगा 100 वाट और 6 डीबी होगा तो कितना होगा तीन गुना माना 150 फिफ्टी वाट वो एंटीना अच्छी क्वालिटी का लगाना होता है तो ट्रांसमीटर के साथ ही एंटीना आता है वो एंटीना आप लगा के और अच्छी तरह से फिटिंग करके नहीं तो तूफान में कहीं टूट गया कहीं वायर में पानी घुस गया या वो हिल रहा है तो, तो रेडियो भी हिलते रहेंगे लोगों के इसीलिए ये भी सब अच्छी तरह से स्ट्रांग उसको फिटिंग करना पड़ता है मैं प्रोफेशनल रीति से रेडियो में काम करना होता है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है ना क्योंकि तो अपने घर में तो नहीं सुनाना है आपको पांच लोगों को तो पब्लिक में जब जाते हैं तो हर चीज़ प्रोफेशनल और स्ट्रांग करना पड़ता है तो ये सब आपको टेक्निकली मालूम हो गया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक रेडियो स्टेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक आपने बहुत सारी बातें बताया जैसे कि स्टूडियो में, कि में कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और फिर स्टूडियो के बाहर किस तरह के इंस्ट्रूमेंट एंटीना और सब चीजें आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करके बताया और कंपनी के साथ आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेड मोट वन पर विशेष मुलाकात और चलिए हमारे साथ स्टूडियो में दो दिग्गज बैठे हुए हैं यशवंत पाटिल और सोम जी उनसे बातें होगी तो अभी हमने सुना यशवंत जी को रेडियो के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में उन्होंने बताया आइए आगे बढ़ते हैं सोमनाथ जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग में रेडियो का अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हैं या लिखते हैं रेडियो के लिए तो किस तरह की बातें ध्यान में रखनी है क्योंकि सोमनाथ दाय खुद एक मास कम्युनिकेशन के टीचर हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि स्क्रिप्टिंग किस तरह से होना चाहिए और किस विधा के लिए लिख रहे, रहे हो रेडियो के लिए लिख रहे हो टी वी के लिए लिख रहे हो या न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए लिख रहे हो तो मैं चाहूँगा कि हम लोग रेडियो से बात कर रहे हैं रेडियो माधुबन से बात कर रहे हैं और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं चाहूँगा सोमनाथ भाई एक बात बताइए कि हमारे सभी लेसनर्स को कि रेडियो स्क्रिप्टिंग क्या होती है और उसमें किन बातों का ध्यान रखना है जैसे कि अभी जिक्र किया आपने कि मीडिया के स्ट्रीम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और साइबर जिसके भी कोई भी मीडिया हो स्क्रिप्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे हम रेडियो की स्क्रिप्ट का विषय है तो उसके पर ही विचार करेंगे सबसे पहले जो लिसनर्स होते हैं वो मन अदृश्य होते हैं और दिखाई नहीं देते टीवी के लिए आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ज़्यादा स्क्रिप्ट में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी बल्कि दर्शक जो रहते हैं वो देखने वाले वो देख दिखने से ही उनको पता पड़ जाता है कि दृश्य का क्या परिणाम है बाकी जो भी प्रिंट की बातें हैं कि प्रिंट में तो आपको उसमें गुंजाइश होती है लेकिन रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना बहुत कठिन बात है क्योंकि जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो दौड़ने की जो आवाज़ है उसको आप स्क्रिप्ट में कैसे करेंगे लेकिन स्क्रिप्टिंग लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसमें दृश्य और साउंड इसके ऊपर स्पेशली आपको एक लेफ्ट कॉलम एक लेफ्ट कॉलम रहता है लेफ्ट कॉलम में लिखना है कि इसमें आवाज है टप टप टप टप टप टप तो ऐसे अगर लिखेंगे तो जो पढ़ने वाले होंगे रेडियो के तो उनको पता पड़ेगा कि यहाँ पे साउंड है तो एक बात दूसरी जैसे कि अदृश्य श्रोता शो, रहते हैं लिसनर्स रहते हैं तो उनको आप ऐसी उस दृश्य में जीवंत जिसको लाइवनेस कहते हैं लाइवनेस लाना है कि वहां पे वो खुद मौजूद है जैसे यहाँ पे रमेश भाई जी ने जी जान के जी जान के बिल्कुल उसमें एक वाइस में कमिटमेंट रहती है एक वाइस अगर बोल रहे हैं आप तो उसके अंदर कमिटमेंट जैसे रहते है, उसमें जान दे दी उसी प्रकार एक अच्छा स्क्रिप्ट अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली जो रेडियो जॉकी या जो भी अनाउंसर हो उनके लिए बहुत अच्छी कामया आएगी एक बात है कि ड्यूरेशन इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा स्क्रिप्ट आपको किस ड्यूरेशन में लिखना है रेडियो का जो टाइम रहता, रहता है ना वो कमर्शियल रहता है कमर्शियल इन द सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अब ऐसे लिखते रहो लिखते रहो कोई मतलब नहीं जो टारगेट औरिएंटेड जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है उस सब्जेक्ट के सारे की जिसको मेन पॉइंट्स बोलते हैं सारे कीवर्ड्स उसमें कवर होने चाहिए अदरवाइज हम बोलते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं जो आउट ऑफ सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं बहुत ही अवानतर जिसको आउट ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं वो वहाँ पे अगर स्क्रिप्ट लिखी जाएंगे तो लिसनर्स जो रहते हैं उनको जो इम्पैक्ट उनके ऊपर घिरना चाहिए वो नहीं आता इसीलिए हाईलाइट कीवर्ड्स जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो की को हाईलाइट कीजिए पढ़ने वाला स्क्रिप्ट राइटर जो पढ़ने वाला होता है वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता बल्कि हाईलाइट अगर किए कीवर्ड्स पे एक पैराग्राफ ने लिखा होगा लेकिन पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना मन कोई मतलब नहीं लेकिन आप उसके अंदर इंपॉर्टेंस कीवर्ड्स उस पैराग्राफ में क्या होगा उसको अगर हाईलाइट करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी स्क्रिप्ट बन सकती है बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं रेडियो के अंदर तो अलग अलग बात की स्क्रिप्ट होती है न्यूज के लिए अलग स्क्रिप्ट होती है उसके ड्यूरेशन साइड किए जाते हैं उसके बाद साउंड कौन सा लगता है वो भी उसके स्क्रिप्ट के अंदर आता है उसके बाद जैसे टॉक शो रहता है ड्रामास रहता है म्यूजिक प्रोग्राम्स रहता है अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट रहती है जरूर मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि लिसनर्स को देखते हुए आपको स्क्रिप्ट लिखना है और स्क्रिप्ट लिखते हुए ये जो टेक्निकल बातें हैं लेफ्ट और राइट साइड की लेफ्ट साइड पर आपको की वर्ड करने और राइट साइड पर ड्यूरेशन लिखना है ट्वेंटी सेकेंड्स दिस इज टू सेकंड ट्यून्स फिर उसके बाद में टेन सेकंड सेकेंड आएगा, फिर टू सेकंड कंक्लूजन्स और लास्ट में आपकी ट्यून्स तो इस प्रकार से ये अच्छा स्क्रिप्ट बन सकता है सोमनाथ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि रेडियो के लिए किस तरह से स्क्रिप्टिंग करना है और उसके बहुत ही अलग अलग डायमेंशन आपने क्लियर किया कि न्यूज़ के लिए कैसे करना है या फिर प्रोग्राम आप कोई म्यूज़िक प्रोग्राम करते हो उसके लिए किस तरह के डायलॉग्स आप लिखने हैं और किस तरह से इंटरैक्शन सेशन जो होते जिसको कहते हैं मुलाकात जिसको कह सकते हैं उसमें किस तरह की आपकी स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए और क्या ध्यान में रख आपको लिखना है वो भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने शब्दों में स्पष्ट किया आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि रेडियो में इस इस तरह का काम होता है कुछ लोग जो आवाज़ हमको सुनाते हैं उसके पीछे लिखने वाले हैं उसके पीछे प्रोड्यूसर है उसके पीछे डायरेक्टर है उसके पीछे स्टेशन हेड है वो सारी बातें अगर पीछे होती है व्यवस्थित होती है तो आपका अनाउंसर या आपका रेडियो जॉकी या फिर आप जिस आवाज को सुनते हो उसमें भी दम होता है तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हो अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत और ब्रेक के बाद फिर लाउट के आते हैं अभी सुनने वाले है जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा स्वतंत्र फिल्म का ये गीत है किशोरदा और लता मंगेशकर का गाया आप सुन रहे हैं रेड मोदन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही प्यारा सा गीत मोटिवेशनल सॉन्ग आप सुन रहे थे और मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा एक बहुत ही प्यारी सी लाइन इसमें थी रात तारों बरी अगर नहीं मिलती है तो दिन का दीपक जरूर चलाइए उससे भी रोशनी मिलेगा मैं कहता हूँ सूरज की तलाश क्यों कर रहे हो अपने हाथ में एक दिया लेके चलो अंधेरा अपने आप मिट जाएगा आप हैं 90.4 एफएम पर विशेष समय इस कार्यक्रम को तो आइए हमारे साथ हमारे यशवंत पाटिल और ये मौका अच्छा है तो मैं चाहूँगा यशवंत पाटिल जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूँगा कि रेडियो का जो मेंटेनेंस है कई बार होता है कि रेडियो में काम करने वाले बहुत होते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट या फिर आपने कहा एंटीना ऑफ यू कहा वो सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें है ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करना चाहिए और इसमें कितना खर्चा आता है या कितने लोग लगते हैं उनके बारे में बताइए मेंटेनेंस तो आपने सुना होगा लाइफ में जैसे किसी के पास गाड़ी होगी कार होगी या स्कूटर होगी तो आप लोग महीने में दो महीने में एक बार सर्विसिंग करके आते हैं तो ऐसे रेडियो का भी मैंटेन्स करना होता है कि जो भी आपकी वायर्स होती है वायरिंग जो होती है जैसे भी ये वायर रमेश भाई ने हाथ में लिया हुआ है या इधर है ये बार बार हैंडल करके क्या होता है लूज़ हो जाती है या ब्रेक हो जाती है फिर क्या होता है आपने इंटरव्यू लिया अभी एक घंटे की इंटरव्यू लिया और बाद में चेक किया तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो इतनी एक घंटे की मेहनत पूरी हो गई और दोबारा फिर ऐसी इंटरव्यू नहीं मिलेगी कभी लाइफ में आपने पाँच साल के लिए गंवा दिया उसमें <laughs> फॉर तो इसीलिए बीच बीच में वायर खोल के देखने का उसमें कनेक्टर देखने का कि भाई इसमें कुछ लूज तो नहीं हुआ है तो वो सारी चीज़ें पहले वायरिंग पूरा हमेशा प्रॉपर फिटिंग करनी चाहिए फिर तो उसका हमेशा महीने दो महीने में देखना चाहिए और जैसे एंटेना का मैंने बताया क्योंकि तूफान धूल मिट्टी बहुत आती है आ, क्योंकि एंटेना कहाँ रहता है आसमान में हवा में तो उसमें एंटीना को काफ़ी उसका मेंटेनेंस होता है उसका कनेक्टर खोल के देखना होता है उसमें पानी तो नहीं गया धूल मिट्टी तो नहीं गई तो उसको बराबर उसको इंसुलेशन पेप लगा के वाटरप्रूफ करना पड़ता है तो वो एंटीना का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है वो छः महीने में या साल में एक बार कर सकते हैं फिर दूसरा मेंटेनेंस जो होता है कॉम्प्यूटर का क्योंकि कंप्यूटर जब चलता है तो धूल मिट्टी अंदर वो हवा पंखे चलते अंदर तो कंप्यूटर को एक बार तीन महीने में खोल के ब्लोर मारना होता है ब्लोर मार के सब उसकी धूल मिट्टी निकाल देने की तो ये कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो क्या होगा धूल मिट्टी आएगी तो जो सी होता है प्रोसेसर उसका जो फैन होता है कूलिंग तो फैन तो वो ख़राब हो जाएगा बंद हो जाएगा तो उस प्रोसेसर हीट हो जाएगा तो हीट होने के बाद वो हैंग होगा फिर कभी उड़ भी जाएगा तो ये तीन एक महीने में उसका मैंटेनेंस करना होता है और दूसरा सबसे मेन मेंटेनेंस होता है यूपीएस जो मैंने बताया कि उसकी जो बैटरियाँ होती हैं क्योंकि जब बिजली जाती है तो बैटरी से उसको कन्वर्ट करता है तो बैटरी कभी कभी ख़राब हो जाती है या उसमें जैसे मेंटेनेंस वाली लिया तो उसमें पानी डालना पड़ता है डिस्टिल वाटर कोई बैटरी कार होगी किसी की तो आप जब जब, जब गैरेज में जाते तो उसमें पानी डालते हैं तो पानी उसका देखना होता है अभी आजकल वो झंझट से भी मुक्त कर दिया है अभी मैंटेनेंस फ्री कर दिया है लेकिन उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है तो उसमें कभी कभी देखना होता है कि ये बैटरी ख़राब तो नहीं हुई तो साल में एक बार उसको वोल्टेज और उसका चेक करना पड़ता है उसका एमप्यर टेस्ट तो सबसे पहले फिर बैटरी का देखना होता है नहीं तो फिर आपको दो मिनट में वो यूपीएस आवाज़ दे, दे देगा बैठ जाएगा तो ये सब चीज़ें होती जैसे अभी आपने देखा ऑडियो सिस्टम में कभी खर कभी आवाज़ बढ़ जाता है जैसे यहाँ है तो ऐसा सिस्टम रेडियो स्टेशन में नहीं चलता है क्योंकि ये पब्लिक में जाता है ना तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मिक्सर में जो है उसका जो फेडर बोलते हैं उसको क्योंकि आर जे के हाथ में क्या होता है और कुछ भी नहीं होता है फेडर ही पूरा फेडर से वो खेलता रहता है पूरा दो घंटा चार घंटा तो फेडर को भी थोड़ा सा ऑयलिंग करना पड़ता है उसमें भी ब्लोर मार के देखना पड़ता है तो ये सब चीज़ें मैंटेनेंस में देखना होता है और सबसे बड़ा मैंटेनेंस क्या है अपना खुद का क्योंकि आज आपने देखा होगा रमेश भाई को आज छह साल से रेडियो मधुबन में, तो में उमंग उत्साह बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से रेडियो चलाते वक्त हमें इंस्ट्रूमेंट तो हम लोग खरीद लेते हैं लेकिन उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है हमने बताया उन सारी चीजों को कैसे मेंटेन करते हैं एंटीना और बैटरी और उसके साथ में कंप्यूटर है मिक्सर है इन सभी को किस तरह से मेंटेन करना पड़ता है वो सारी बातें आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया वैसे आप जब इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपको भी पता चलता है कि कैसे हम लोग उसको मेंटेन करें और उसके बाद आपने लास्ट में बहुत ही अच्छा समअप किया कि खुद का मैंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेडियो हमेशा लाइव होता है और एनर्जेटिक होता है तो खुद को भी मैंटेन करना है हमेशा लाइव रखना है एनर्जेटिक रखना है चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने फील्ड में मास्टर बनके हमेशा आगे बढ़ते रहे और आप अपनी चीज़ों को बहुत ही फुल्ली कॉन्फिडेंसली आपके शब्दों को आपकी बातों को आपने प्रोग्राम्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन करके उसको फुल फ्लो में चलाना है तब जाके आप उन चीज़ों को कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए फिर से हम लोग सोमनाथ जी हमारे साथ हैं जो मास कम्युनिकेशन बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने स्क्रिप्टिंग पर बताया था और मैं अभी चाहूँगा कि जैसे हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं मीडिया के बारे में अलग अलग मीडियाज़ के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया तो मीडिया में काम करते वक्त एज ए एक्सवाई जेड मैं खुद एक मीडिया का रूप में काम करने जाता हूँ या फील्ड में जाता हूँ तो मेरी प्रजेंटेशन मेरी बोल या फिर मेरी सभ्यता मेरे व्यक्तित्व किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में आपसे सुनना चाहूँगा बहुत अच्छा और सटीक आपने सवाल पूछा है क्योंकि तीनों मीडिया के अलग अलग अपने अपने व्यक्तित्व होते हैं जैसे आप टीवी मीडिया में जाओगे तो आपका दिख आपका देखना अपना जो व्यक्तित्व फिजिकल एफरेंस पहले भी देखा जाता है कि किस तरह से उन्होंने ड्रेस कम्युनिकेशन किया है कॉम्बिनेशन किया है वहाँ पर फिर आपके चेहरे के पीचर्स देखे जाते हैं अभी हमने देखा यहाँ पे कितना अच्छा सा प्यारा सा गीत बज रहा था एक के चेहरे भी खिले नहीं थे हालांकि गीत का भाव था जिंदगी प्यार का गीत है इसको हर दिल को गाना पड़ेगा एक के भी सॉन्ग्स मुख से नहीं निकल रहा था गीत के बोल थे कि हर दिल को गाना है लेकिन यहाँ पे कोई गा नहीं रहा था गाना ही छोड़ो कम से कम हिलाना हाथ हिलाना पाँव हिलाना ये एक्सप्रेशन अपने दिल की आवाज बाहर निकलती है मैंने देखा कि कोई नहीं सिर्फ अब बैठे रहे अरे क्या बात है दिल का आवाज तो कम से कम ठीक है दिल की आवाज कोई नहीं सुनता है कम से कम चेहरे से दिखना चाहिए आंखों से दिखना चाहिए कम से कम एक लकीर एक ऐसे कम से कम, कम स्माइल तो देना चाहिए नहीं बिल्कुल आराम से बैठे थे बस कोई एक योग का सॉन्ग चल रहा है दिस इज नॉट गुड फॉर लिसनर्स लिसनर्स का भी अपने एक आप में रोल होता है क्योंकि फीडबैक के भी मिलता है जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ देख रहा हूँ कि जो हमारे दर्शक है उनके चेहरे पे और देख रहा हूँ मैं यहाँ पे लाइव टी मीडिया की बात कर रहा हूँ ये तो रेडियो की बात है हमारी लेकिन टीवी मीडिया में देख रहे रखे सामने टॉक शो चल रहा है और लिस्नर्स बिल्कुल आराम से बैठे हैं बस सीधे देख रहे हैं मुंडी भी नहीं ला रहे कुछ भी नहीं एक्सप्रेशन नहीं दिस इज़ नॉट गुड फॉर ऑडियंस सॉरी एंगस्टर सॉरी क्योंकि ये टू विकलमेश का मीडिया है इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अपनी दिल की आवाज़ या कुछ भी आपको अगर नहीं पसंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि लिसनर्स या जो भी यहाँ पे बैठे जिसको रिसोर्स पर्सन बोलते हैं तो कम से कम उनको दिखेगा कि नहीं हमको अपनी ट्यून बन है कुछ चेंज लाना है पूरी परटवर लाना है हाँ आप ऐसी मूवी लाएंगे तो हमको भी अच्छा लगता है कि नहीं जित जरूर है इनके दिल की आवाज पहुंच गई इनके दिल के अंदर हैंडपम्प के समय तो देखा था कि बहुत अच्छी तरह से आपने जो रिकॉर्ड किया रेडियो बंधोबन के लिए ड्रामा तो उसमें सब अपील हुआ लेकिन मुझे लगता है कि ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि अपेरेंस जिस जिसकी हम बात कर रहे हैं फिजिकल अपेरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टीवी मीडिया एंड एज वेल एस ऑल्सो रेडियो मीडिया ये बात है कि हम अपेरेंस कैसे कर करते मराठी में एक बोलना है कि दिखने अपेक्षा असण महत्व आप क्या दिख रहे उसने नहीं आप क्या है आपके अंदर क्या है तो दिशा अपेक्षा असण महत्व था ये जो ऐसे सह है उसी प्रकार आप हाँ भले कुछ भी हो लेकिन अपनी दिल की आवाज हम श्रोता हो तो प्रेस वाचक पहुंचाएं तो मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब उसके अंदर का दूसरी बात हम जब प्रेजेंट होते हैं मीडिया के सामने तो जाहिर है कि हम मास को संबोधित कर रहे हैं किसी एक आदमी को नहीं संबोध करें फेस टू फेस मुलाकात नहीं फोन टू फोन मुलाकात नहीं लेकिन हम मास्क को प्रेजेंट करें मास्क को मोटिव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके अंदर ऐसी बात कहें ऐसी फिजिकल अपरेंस बोलें और अपनी फीलिंग्स लोगों तक दर्शकों को पहुंचाएं कि आप अपनी आवाज आवासन को प्रवुत्त करें मैंने देखा आपने एक रेडियो टॉक शो आपने अभी लाइव किया चार से पाँच कितने फोन आ रहते हैं क्यों क्योंकि आपने उसको दो किया है टू वे कम्युनिकेशन बनाया। आप लिसनर्स को नज़रअंदाज नहीं करें और लास्ट बात डोंट अंडर एस्टिमेट्स फॉर लिसनर्स एंड स्प्रैक्टिस इनको अंडर एस्टिमेट करिए उसको ठीक है सुन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आप ऐसी उसमें अपनी जान डालें कि बस अपनी दिल की आवाज़ उन तक पहुंचे और एक अच्छा तरीके से एक प्रजेंटेशन या जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड हो सोमनाथ में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक मास कम्युनिकेशन का विद्यार्थी या मीडिया का विद्यार्थी होगा तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उन सभी की फीलिंग्स उन संग उन सभी की भावनाएं आपके साथ होती हैं आपके एक शब्द से भी वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपसे दोस्ती भी कर सकते हैं तो आपके पास वो शक्ति है कि आप किस तरह का शब्दों का चयन करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया शब्दों का चयन इम्पॉर्टेंट है आप चाहे शब्द किसी भी तरह का यूज़ करो किसी भी रूप में यूज़ करो ताकि लिसनर्स या जो सुनने वाले देखने वाले हैं उन्हें अपील हो उनके दिल तक वो शब्द पहुँचे तब आप एक अच्छे मीडिया कर्मी हो सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच सोमनाथ जी आप कि किस तरह का एक मीडिया वाला व्यक्ति अपना काम को करे और किस तरह से उसके साथ वो अकेला व्यक्ति है लेकिन उसके साथ मास जुड़ा हुआ है पूरा विश्व जुड़ा हुआ है इसलिए उन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको अपने शब्दों का अपने स्क्रिप्ट का अपने एक्शन का जो है रोल अदा करना है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं यशवंत पाटिल जी के पास आऊँगा और उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे सभी राजस्थान गुजरात और बहुत सारे लोग भारत के अलग अलग देशों से आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज जो आपको मोटिवेशन देता है ऐसे कुछ आप सुनाइए रेडियो जो चीज़ है तो रेडियो एक वायरलेस चीज़ है बाकी टीवी, मोबाइल ये सब फेल हो जाएगा जो जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं विनाश होगा तो उससे समय सब फेल हो जाएगा क्योंकि सेटेलाइट सब डिस्टर्ब हो जाएंगे सब आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे इसका नाम है आकाशवाणी आप पुरानों में भी ग्रंथों में सुनना होगा ना कि आकाशवाणी हुई और उसको पता चला कि ये होने वाला है तो वही आकाशवाणी शब्द हम लोगों ने लिया हुआ है तो आकाशवाणी को वायरलेस बोलते हैं इंग्लिश में तो ये वायरलेस एक ऐसी चीज़ है उसको आप अच्छी तरह से करने के लिए क्या बनना पड़ेगा वॉइसलेस लेकिन रेडियो में वॉइसलेस नहीं चलेगा <laughs> लेकिन अच्छा वॉइस देना है खराब वॉइसलेस बनना है जो कभी कुछ अपशब्द निकल जाते हैं रेडियो में बोलते बोलते तो उससे वॉइसलेस बनना है तो ये एक अच्छी चीज़ है आप सबके लिए कि भाई आप इसमें अच्छी तरह से उमंग मुस्सा से बढ़ो आज दिन भर सोमनाथ भाई ने अरेंज किया था तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कितने लोग रेडियो से जुड़ना चाहते हैं हाथ तो आप सबके नाम सोमनाथ भाई को दे देना फिर हम आपको कमिटमेंट करवाएंगे भाई एक घंटा आधा घंटा किसी न किसी को एक प्रोग्राम बना के सोमनाथ भाई को ई से भेज दें तो आपको मन में जो भी है आप रिकॉर्ड करो आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है आप फटाफट रिकॉर्ड करके उसको व्हाट्सएप से तुरंत रवाना कर दो या ईमेल से भेज दो तो आप उसको सोमनाथ भाई का व्हाट्सएप नंबर ले लो और ईमेल ले लो तो आप उसमें मराठी में भी चलेगा हिंदी में भी चलेगा क्योंकि महाराष्ट्र में अपने पांच रेडियो स्टेशन अभी एक दो महीने में स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें अपना काम आएगा तो आपकी आवाज़ आपको खुद को सुनने में मिलेगी तो कैसा लगेगा अच्छा लगेगा तो ये आपको एक अच्छा गिफ्ट मिलेगा तो आप इसमें सिंसेयरली आज का जो सेशन का पूरा जो सार है और रिजल्ट है वो आप लोगों को दिखाना है अभी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज और आप सभी को बहुत ही प्यारा सा संदेश देते हुए गिफ्ट भी दिया है आशा करता हूँ उस गिफ्ट को आप संभाल के रखेंगे और मेंटेन करेंगे तो आइए आखिर मैं फिर से एक बार सोमनाथ जी से भी सुनना चाहूँगा एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो आपको फील होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है आपको मोटिवेशन मिलता है उन शब्दों को सुनकर उसके बारे में बताइए मोटिवेशन के तौर पे कहेंगे तो हर एक को यहाँ पे एक फीलिंग्स होता है कि ये हमारे लिए है क्योंकि मेरा विजन था कि महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों को एक ऐसी परफेक्ट ट्रेनिंग मिले जिसके अंदर उनकी जो भी पूरी संभावनाएं हो उसकी पूर्ति हो इसीलिए हम यहाँ पे शुरू में तीन दिन पूरा कंप्लीट प्रिंट मीडिया का लिया तो मैं एक मेरा मानना है चाहे जैसे यशवंत भाई है वो रेडियो की पक्ष लेंगे आप भी रेडियो का पक्ष लेते हैं मेरा मानना है कि तीनों इकाइयां जैसे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक साइबर में सभी क्या जो जनक है वो पत्रकारिता है पत्रकारिता या मीडिया जो है सभी मीडियाओं का जनक पत्रकारिता है पत्रकारिता के अंदर से ही ये तीनों स्ट्रीम निकली है तो बेसिकली पत्रकारिता का जो प्रिंसिपल्स रहता है सभी लोगों की सेवा करना सेवा भाव भले यहाँ पे अभी मीडिया इंडस्ट्री बन चुका है प्रोफेशन बन चुका है लेकिन एक मिशन के तौर पे मीजा ने जो कार्य किया था हम उसी मिशन को आगे बढ़ाएं। जाहिर सी बातें कि जैसे यशवंत भाई ने किया कि आकाशवाणी अंत में काम आएगा सही बात है और मैं समझता हूँ कि दुर्गम इलाकों में और दुर्गज इलाकों में वही जो इंस्ट्रूमेंट्स है अखबार नहीं आएंगे, टीवी नहीं पहुँचाएगा लेकिन आकाशवाणी के ज़रिए पे वो काम आता है तो मैं ये यहाँ से इस मंच से आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे भाई बहने जैसे सवाल पूछा तैशुन भाई ने कितने लोग जुड़ना चाहते हैं मुझे लगा कि जिनके हाथ नीचे होंगे उनको ये कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा मुझे लगता है कुछ समझा नहीं उनका सवाल था जुड़ना चाहते हैं कि कितने लोग शुरू करना चाहते ये नहीं पूछा है जुड़ने के अंदर जैसे स्क्रिप्ट का बताया भी किस स्क्रिप्ट ले भी आप भेज सकते हैं वो भी जुड़ना है इतना ही नहीं बल्कि आपके पास अच्छे अच्छे स्पीकर होंगे उनके नाम उनके मोबाइल्स नंबर भी आप देंगे ये भी जुड़ना है ज़रूरी नहीं कि आपके पास वॉइस हो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो कोई जरूरत नहीं लेकिन जैसे जो चल रहा है वहाँ पे बढ़ने जैसे यहाँ पे उभरते कलाकार सामने आए जैसे संगम बहन मुझे पता नहीं था इतना अच्छा उनका साउंड है ऐसे जो प्लेटफॉर्म देता है यशुन भाई जी मैं आपको बहुत धन्यवाद दूँगा कि इनके एक प्रोग्राम मैंने Uh, सिर्फ टाइटल से ही मुझे मन को बहुत अच्छा भाया मेरी आवाज़ सुनो और दूसरा टाइप था मेरी आवाज़ ही पहचान है क्या जबरदस्त है प्रोग्राम के टाइटल ही उड़ान और आशियाना क्या प्रोग्राम के नाम देते हैं आप मुझे लगता है कि ये जो नाम से नाम से ही ये प्रोग्राम्स के अंदर की जो फीलिंग्स है वो लिसनर्स के पास जाती है और यही आपके सक्सेस का रेशो इम्प्रूव करती है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सोमनाथ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे सभी मीडिया कर्मियों को हमारे दोस्तों को आपने संबोधन दिया कि किस तरह से जुड़ना है किस तरह से आप जुड़ सकते हैं वो बहुत ही क्लियर रूप से आपने बताया फोन से भी जुड़ सकते हैं मोबाइल नंबर देकर भी जुड़ सकते हैं और आजकल बहुत सारे टेक्निकल चीजें आपके हाथ में है और मोबाइल के जरिए आप रिकॉर्ड करके भी अपनी वॉइस बेच सकते हैं और किसी और का भी रिकॉर्ड करके बेच सकते हैं तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप दोनों यशवंत पाटिल और सोमनाथ जुड़े और बहुत ही अच्छी बातें हुई और जाते जाते मैं कहूंगा एक ही संदेश जो दोनों ने मिलकर कहा कि वॉइसलेस वायरलेस और गुड वॉइस ये चीज़ों का आप जरूर याद रखिए और इसके ऊपर काम कीजिए ऐसी शुभाशा के साथ चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही जाते जाते फिर से एक बार हमारे सोमनाथ भाई और यशवंत भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आप सभी बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो यार कन्यू।